मनुष्य जीवन में संस्कारों का महत्व दूसरी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या आज यह है मनुष्य के बालक और पशु के बालक में कुछ अंतर है पशु का बालक अमेरिका में हो हो गाय अमेरिका में जन्म दे बच्चे को गाय का बच्चा जैसे अमेरिका में बोलेगा वैसे ही भारत में भी बोलेगा मनुष्य का बालक ऐसा नहीं है जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा जैसा देखेगा वैसा करेगा मनुष्य के बालक को पशु के साथ रख दीजिए आप उसे मनुष्य नहीं बना सकते वह पशु जैसा बोलता है वैसा ही बोलेगा मनुष्य की वाणी नहीं सुना तो कैसे बोलेगा वह हाथ का उपयोग कर नहीं सकता कभी चार पैर से चलेगा क्योंकि वह जिसके साथ है उनको देखेगा वह चार पैसे चलता है तो यह भी चार पैसे चलेगा पचास वर्ष पहले की घटना है एक बालक था बलरामपुर जिले का एक वर्ष का बालक था उसे भेड़िया उठा ले गया कुछ पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा मोह रहा होगा उसने मारा नहीं बालक को कैसे पालन किया यह नहीं कहा जा सकता उसको तो कोई देखा नहीं भगवान ही ने देखा होगा बारहवें वर्ष शिकारी गए जंगल में तो देखा भेड़िए के साथ एक मनुष्य का बालक भाग रहा है और वह भी हाथ नीचे करके दौड़ रहा है कभी कभी रुक जाता है उन्होंने घेर करके पकड़ा उसको और वे आश्रम से होकर ले गए देखा तो आप आश्चर्य करेंगे कि उस बालक के शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल थे हाथ का कोई उपयोग नहीं जानता जीभ मोटी आँख खौफनाक अपने महाराज ने गन्ना दिया वह गन्ना हाथ में लेना नहीं जानता था लखनऊ हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया विश्वभर में डाक विश्व भर से डॉक्टर आए उस समय पेपरों में खूब निकला भेड़िया बालक रामू विश्व भर से जांच करने के लिए डॉक्टर आए और कह दिया कि इसका मस्तिष्क पशु का हो गया यह मनुष्य नहीं बन सकता है दो वर्ष के बाद तो वह मर गया मनुष्य का बालक पशु कैसे हो गया यही एक बहुत बड़ी बात थी इसलिए अपने सनातन धर्म में गर्भ से ही बालक में संस्कार डाला जाता था आज तक तो विज्ञान नहीं मानता था अब वह भी मानने लगा है कि बालक गर्भ में भी सुनता है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह विभेदन सुना गर्भ में प्रहलाद ने सारा भक्ति एवं ज्ञान नारद से गर्भ में ही सुना आजकल वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गर्भ में भी बालक सुनता है हमारे यहाँ गर्भाधान से लेकर के मरण तक संस्कार है संस्कार इसीलिए है कि बालक के मन को संस्कारित किया जाए उसके मन में सभी जन्मों के संस्कार हैं वह कभी देवता रहा है कभी मनुष्य रहा है उसके भी संस्कार है वही बीज है प्रारब्ध तो सुख दुख का हेतु बनेगा जिस निमित्त से उसने किसी को सुख दुख दिया है पाप पुण्य किया है उसी निमित्त से सुख दुख उसको इस जीवन में मिलेगा चाहे वह जंगल में रहे चाहे घर पर रहे शरीर का अपराध है तो शरीर में रोग होगा वाणी से अपराध किया है लोगों को त्रास दिया है तो घर में उसको पत्नी भी कटु बोलने वाली मिल जाएगी और लड़का भी कटु बोलने वाला मिल जाएगा सहना तो पड़ेगा मन से किसी का अनिष्ट चिंतन किया है तब उसको दिखता है कि यह हमारे ऊपर संशय करता है रात भर निद्रा नहीं आएगी क्या करोगे भोग तो वैसा का वैसा आएगा यह अलग विषय है कि तुम भक्ति में बैठ जाओ ज्ञान में बैठ जाओ तो भोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा लेकिन आएगा जरूर महाराष्ट्र के एक भक्त हैं तुकाराम जी तुकार जी की पत्नी बड़ी कर्कशा है बड़ी कठोर बोलने वाली है पर तुकार जी कहते हैं हे भगवान बड़ी कृपा की आपने ऐसी पत्नी दी कि हमेशा लगाम खींचे रहती है कि कच्चा है कि पक्का है प्रारब्ध तो आया इतना विकट पर उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान बड़ी कृपा की, नहीं तो भजन के विघ्न होता अब तो ऐसा है कि सदा लगाम खींचे रहती है भजन के अतिरिक्त मन कहीं जाता ही नहीं एक नाथ जी की पत्नी अनुकूल है एक नाथ जी प्रार्थना करते हैं भगवान बड़ी कृपा की अनुकूल पत्नी दी प्रतिकूल होती तो भजन में विघ्न करती लो परिस्थितियाँ दो और अंतर की स्थिति एक जहाँ भी कृपा दिख रही है तो वहां भी कृपा दिख रही है नरसी मेहता की पत्नी मर जाती है और कहा कि भला हुआ छोटा संसार एक संबंध था एक कर्तव्य बोध था उसके प्रति कुछ ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि कर्तव्य नहीं छोड़ सकता व्यक्ति आज आपने उसको छुड़ा दिया अब एकमात्र आप ही के प्रति कर्तव्य रह गया अब आप ही रह गए दूसरा तो कोई नहीं रह गया अर्धांगनी थी उसके प्रति कर्तव्य था भला हुआ छूटा संसार तो तीन परिस्थिति एक बुद्धि भक्ति में जब आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे या ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तभी इस प्रकार की अनुभूति बनेगी नहीं तो जगत में जैसा कर्म संस्कार है उसी के अनुसार होगा मैं यहाँ कह रहा था कि प्रारब्ध के अनुसार यह सब आएगा संस्कार कई जन्म के हैं उनके लिए जैसा वातावरण बनेगा वही संस्कार प्रबल हो जाएंगे बालक को वातावरण की आवश्यकता है अब न गर्भा से लेकर जन्म तक हम संस्कार डाल पा रहे हैं न बाहर संस्कार डाल पा रहे हैं न स्कूल में संस्कार डाल पा रहे हैं न बाजार में संस्कार डाल पा रहे हैं बालक करे तो क्या करे वह मनुष्य हो गया और उसको वातावरण ठीक नहीं मिल रहा है वह गाली नहीं सुनेगा तो गाली कैसे देगा उसको गाली सुनने को क्यों मिल रही है व्यक्ति मसीन हो गया आज व्यक्ति को पता ही नहीं कि मेरा बालक कहां रहता है क्या सुनता है क्या देखता है क्या करता है उसको फुर्सत ही नहीं अब बालक बेचारा क्या करे अब उसका जीवन आगे कैसे बढ़े एक बहुत बड़ी समस्या है फिर भी भगवान की कृपा शक्ति नाना प्रकार के आयोजन करती रहती है जिसके आधार पर कुछ संस्कार भारतीय परंपरा भारतीय शास्त्रों के प्राप्त हो जाते हैं जैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं